कर्म विभाग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 12 वर्ष तक प्रजापत्य यज्ञ करने पर जो फल प्राप्त होता है वह फल श्रद्धा पूर्वक एक वर्ष तक प्रातः काल स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति सूर्य और चंद्र नामक श्रेष्ठ ग्रहों के समान प्रचुर भोगों को माग करने की इच्छा करता है वह माघ तथा फाल्गुन इन दो महीनों में नित्य प्रातः काल स्नान करे जो श्रद्धालु माघ मास आने पर करके हविष्यान ग्रहण करता है वह एक ही मास में अपने महाघोर और अति पापों का विनाश कर देता है माता पिता भ्राता मित्र अथवा गुरु आदि को उद्देश्य बनाकर करता है उसे शास्त्र निर्दिष्ट पुण्य का अधिक पुण्य भगवान विष्णु एकादशी तिथि को आमल के संपर्क में एवं दान से विशेष रूप से संतुष्ट होते हैं लक्ष्मी जी की कामना करने वाले मनुष्य को सर्वदा आमल से स्नान करना चाहे संताप कीर्ति अल्पायु धन मृत्यु आरोग्य तथा सभी कामनाओं की पूर्ति क्रमशः रविवार आदि को तेल का अध्ययन करने से प्राप्त होती है अर रविवार को शरीर में तेल का अभ्यंग करने पर संताप, सोमवार को तेल लगाने से कीर्ति, मंगलवार को तेल लगाने से अल्पायु, बुधवार को धन की प्राप्ति, बृहस्पतिवार को मृत्यु, शुक्रवार को तेल लगाने से आरोग्य और शनिवार को तेल लगाने से मनुष्य का संपूर्ण अभिष्ट पूर्ण होता है, सब मनोकामनाएं पूरी होत स्नान करने वाले व्रति से तथा नायके द्वारा शौच कर्म कराने के पश्चात मनुष्य से तब तक ही लक्ष्मी प्रसन्न रहती है जब तक वह तेल का स्पर्श नहीं करता है अतः तेल स्पर्श करने के पश्चात मनुष्य को तत्काल स्नान कर लेना चाहिए व्रत के दिन तो तेल स्पर्श नहीं करना चाहिए स्नान करने के बाद को यथाविधान पितृगण देवगण नाभि प्रयंत जल में स्थित होकर एकाग्र मन से पितरों का आवाहन करना चाहे कि आग चंद में पितरम् यमग्रहन पक्व हे मेरे पितरगण आप सब इस तीर तस्थान स्थान पर आकर विराजमान मान और मेरे द्वारा दी जा रही जलांजली को श्रीकार करें प्रभु इस प्रकार आवाहन करके आकाश और दक्षिण दिशा में स्थित पितृगणों को तीन-तीन जलांजली प्रदान करें यदि जल से बाहरण निकल कर तर्पण करना हो तो तर्पण की विधि जानने से वाले लोगों को सूखे और स्वच्छ वस्त्र पहन करें शमुल कुषाओं पर तर्पण करना चाहिए पात्र में तर्पण नहीं करना चाहिए तर्पण कृत्य में इसलिए तर्पण आरंभ करते समय बाएं हाथ में जल लेकर नैरित्य कोण में उसे छोड़ना चाहे और जल छोड़ते समय निम्नलिखित मंत्र बोलना चाहे कि यदा पापम करुर्मासातो यदा मेध्यम तु किंचन असांतम मलेनम् यच्च तत्सर्वम् पगच्छते करुर्मांस के कारण अपवित्रता के कारण अथवा तर्पण के जल में अज्ञान बसे विद्यमान अशांत जनक किषे तत्वय मलिनता के कारण जो कुछ भी प्रतिबंध है वह दूर हो जाए अंत में तर्पण का संक्षेप करते समय तीन अंजलियां निम्न लिखित मंत्र से देनी चाहिए केने सिद्ध भक्षणाद्यत्तु पावाद्यच्च प्रतिग्रहात् दुष्कृतं यच्च मे केञ्चद् वांग Bunātumē tadīndrastuho varunahāsa brahaspatihe sabitaḥ bhagastreva munayaha sannakādayaḥ abrahamastam prayantam jagatatrutte bravan abrahamastam prayantam jagatatrutte bravan nisuddha bhaktiä se jarmam प्रतिग्रह लेने से और इस जन्म में शरीर बाणी एवं कर्म से जो निषिद्ध आचरण हो गए हों, उनसे उत्पन्न पापों के कारण मुझ में जो अपवित्रता है, उसे दूर करके ब्रह्मपति, इन्द्र तथा बरोन मुझे पवित्र करें, सूर्य, यम, सनकाद्रिशि और ब्रह्मसे लेकर स्तंभ ये सभी मेरे तर्पण से त्रुत हों, संसार में जितने भी इस प्रकार पित्र तर्पण करके संयमी व्यक्ति को ईर्ष्या से रहित होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि सभी देवों की पूजा करनी चाहे विभिन्न देवता लिंगक ब्रह्मा वैष्णव रुद्र शावित्र एवं मैत्रा वरुण मंत्र से सभी देवताओं की नमस्कार पूर्वक अर्चना करनी चाहिए उसके बाद पुनः नमस्कार प्रथक प्रथक जलांजलियां देनी चाहे पुनः सर्वदेवमय भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करने का विदान है इस पूजा में जो अधिकार मनुष्य पुरुषोक्त से भगवान विष्णु को पुष्प तथा जल समर्पित करता है वह संपूर्ण चराचर विश्व की पूजा को संपन्न कर लेता है इन देवों की पूजा अर्जे प्रदान करना चाहिए और सुगंधित पदार्थों से उनके विग्रह काबलीपन करना चाहिए। उसके बाद उन्हें पोष्पान जली, धूप, उपहार और फल का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। जल के मध्य स्नान करके मार्जन आत्मन जल में तीर्थ का अभिमंत्रन तथा अगमर्षण सूत्र के द्वारा मार्जन नित्त तीन बार करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को मंत्र सहित स्नान करना चाहिए शूद्र वर्ण को मान होकर नमस्कार पूर्वक स्नान करना चाहिए अध्यापन ब्रह्म यज्ञ तर्पण पितृ यज्ञ होमदेव यज्ञ वाले विश्वदेव भूत यज्ञ तथा अतिथि पूजा का मनुष्य योग्य है गौओं के गोष्ठ में 10 गुना अग्निशाला में 100 फल कर्मों को करने से प्राप्त होता है जब यही कर्म भगवान विष्णु के सानिध्य में किए जाएं प्यारे तो उनके अनंत गुना फल प्राप्त होता है दिन का यथे के पांच विभाग करके पित्रगण, देवगण की अर्चना और मानव के कार्य करने चाहे जो मनोर से अन्नदान करके सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन कराए अपने मित्र मनुष्य को सर्वप्रथम मधुर मध्यभाग में नमकीन और अमलक से युक्त पदार्थ, उसके बाद कड़वा, तीता तथा कसेला भोजन करना चाहिए, भोजन के अनंत्र दुग्ध पान करना चाहिए, रात में साक तथा कंदादिक पदार्थों को अधिक नहीं खाना चाहिए, एक ही प्रकार के रस में आसक्ति अच्छी नहीं होती, ब्राह्मण का अन्न अमृ अन्न के समान और सुद्र का अन पाप पापमय कहा गया है जो अमावस्या का व्रत एक वर्ष तक करता है उसके यहां ऐश्वर्य और लक्ष्मी का सदा निवास रहता है दुजाति के उधर भाग में गाह्रपत्यागनि पृष्ठ भाग में दक्षिणागनि मुख में आहवनीय पूर्व में सत्यागनि और मस्तक में सर्वागनि का वास रहता है जो इन पंचाग्नियों को जान लेता है उसको अहितागनि कहा जाता है शरीर को जल, चंद्र तथा विभिन्न प्रकार के अन्य के द्वारा साध्य माना गया है, जिस शरीर का उपभोग करने वाले प्राण, अग्नि और शूर्य ये तीनों प्रतक प्रतक तीन रूपों में अवस्थित रहकर एक ही हैं। नए मिसार ने कि परम पावन पवित्र भूमि पर प्रेषोजी मारा सोनकायद्रियों से कहते हैं कि भोजन के समय यह भावना इस मेरे स्थूल शरीर की पुष्टि के लिए प्रयुक्त अन्न शक्ति संचय के लिए होता है शरीर में पहुंचकर जब यह अन्न भूमि जल अग्नि और वायु तत्व के रूप में प्रनित हो जाता है तो अप्रतिहत असीम सुख की अनुभूति होती है इसके बाद मनुष्य को अपने हाथ से मुख आदि कर तांबूल अर्थात पान का भक्षण करना चाहे, उसके बाद एकाग्रचित्त होकर इतिहास का कर स्रबन करना चाहे, इतिहास और पुराण की कथाओं के द्वारा मनुष्य को दिन के छठे और शात में भाग का समय बिताई करना चाहे, तत्पश्चात श्नान करके पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सा� मेरे द्वारा कहे गए इस विधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य इस सदाचार के अध्याय का पाठ करता है, अथवा अपने प्रोहित आदेश के द्वारा इसका स्त्रबन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, भक्तिभाव से गीत गायन करता है, वह निश्चित ही अपने मृत्यु के पश्चात् दिव्य लोगो नैमिषारण्य में श्री जी महाराज सौनकाद आदि 88000 ऋषियों से कहते हैं कि हे दुज श्रेष्ठ इन सभी सदाचार एवं धर्म का पालन करने वाला अधिकारी मनुष्य केशव साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करता है अथवा साक्षात भगवान केशव का ही स्वरूप वह हो जाता है भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त वृंदावन बिहारी लाल की जय बदरे नारायण भगवान की जय सत्यनारायण भगवान की हर हर गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे हर हर महादेव